श्री राम वचनामृत परिच्छेद संतावन दक्षिणेश्वर में कार्तिकी पूर्णिमा श्री रामकृष्ण की अद्भुत स्थिति नित्य लीलायोग आज मंगलवार 16 अक्टूबर अठारह सौ बलराम के पिता दूसरे भक्तों के साथ उपस्थित हैं बलराम के पिता परम वैष्णव हैं हाथ में हरि नाम की माला रहती है सदा जप करते रहते हैं कट्टर वैष्णोगण अन्य सम्प्रदाय के लोगों को उतना पसंद नहीं करते बलराम के पिता बीच बीच में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं उनका उन वैष्णवों का स्वभाव नहीं है श्री राम कृष्ण जिनका उदार भाव है वे सभी देवताओं को मानते हैं कृष्ण काली शिव राम आदि बलराम के पिता हाँ जिस प्रकार एक पति अलग अलग पोशाक में श्री राम कृष्ण